गोबिंद जय लक्षतम अमय ममृत जगत्तिसर्गाष्ण्णाक्ष जगद्धाम प्रेरणया प्रवर्तिहम बराकुमकोपी तस् हरेपद कमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेह श्रीगुरोमल श्रीगुरू वैष्णवा श्री सार श्री सागर कृष्ण कृष्ण चैतन्य क्ष विश्वभर युधर्म पालौ वंदे जगत्कणावत नारायण नमस्कृति नर चरुम दिवीं ततो व्या तय मुदीर वाचाकर्भ्युभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टुग्म सुमती रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कृतमंद मती दयाक बोल शिवृंदावन बिहारीचार्य की जय श्री परमंगल श्रीमाधव महोत्सव पांच मिनट में दस मिनट में पांच मिनट में श्री अद्वैताचार्य का थोड़ा सा बंधन कर रहे हैं सप्तमी श्री भगवत स्वरूप श्री अद्वैताचार्य आप महाविष्णु अवतार होकर के बेरा ईमान है बहुत संक्षिप्त में पांच मिनट में श्रीमत महाप्रभु से लगभग बावन वर्ष बड़े हैं श्री अद्वैताचार्य श्री महाप्रभु राधा कृष्ण मिलितानु, श्री नित्यानंद प्रभु श्री बलदेव स्वरूप और श्री अद्वैताचार्य आप महाविष्णु अवतार होकर के विराजमान श्री अद्वैत अद्वैताचार्य बड़े प्रौढ़ पंडित और परम गंभीर और महत्वशाली आदरणीय व्यक्ति होकर के विराजमान जिनके दो घर हैं एक घर तो है शांतिपुर में और एक घर है नवद्वीप में दोनों ही जगह घर हैं बड़े पुराने कर्मकांडी और बड़े धर्मशास्त्र को जानने वाले श्रीम महाप्रभु के जन्म के पहले श्री अद्विताचार्य निरंतर निरंतर संकीर्तन करते हुए कीर्तन करते हुए आप विराजमान हों परंतु जगत की दयनीय दशा देख करके बड़े व्याकुल हैं और एक दिन भक्तों को दुखी देख कर के भक्ति का कहीं प्रचार न देख कर के जहाँ जाए वहाँ पर कर्मकांड कांड मंगला चंडी इनकी आराधना हो रही है लोक लोकलौकिक देव इनकी आराधना हो रही है कहीं कृष्ण नाम कृष्ण गुण इनकी प्राप्ति नहीं है और इसको देख करके बड़े दुखी हैं और हंकार भरते हुए कहा कि कृष्ण कब आप अवतार धारण करोगे कब अवतार धारण करोगे ऐसी पुकार रहे हैं और प्रतिज्ञा की कि मेरा नाम अद्वैत नहीं यदि मैं कृष्ण का कलयुग में अवतार नहीं करा दूं इतनी हिम्मत रखना किसी ने कहा कलयुग में अवतार नहीं होता है परन्तु उन्होंने कहा मैं कलयुग में कृष्ण का अवतार नहीं करा दूं तो मेरा नाम अद्वैत नहीं ये प्रतिज्ञा करके बैठे हैं और गंगा जी गंगाजल जल और तुलसीदल इनके द्वारा श्री नारायण का समर्चन कर रहे हैं और नारायण का समरचन करते हुए कह रहे हैं कि आप अवतार धारण करो अवतार धारण करो अवतार लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा अद्विताचार्य की एक विशेषता कि वे जिसको प्रणाम करें और यदि प्रणाम करने में उस प्रणामास्पद का उस विषय का आप में भगवत अंश नहीं है भगवत स्वरूप नहीं है तो वो नष्ट हो जाएगा उनके प्रणाम को झेल पाना ये महाप्रभु के कुछ पड़कर ऐसे रहे कि जिनके प्रणाम को झेल पाना सहज में संभव नहीं श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर श्री शचि देवी इनके गर्भ में सात कन्याएं आईं सात पुत्र आए सात संतान पहले हुई और सातों पुत्रों को ये विचार करके कि ये कहीं विष्णु तो नहीं है ये भगवान श्री कृष्ण तो नहीं है इनके गर्भ में अद्वैताचार्य ने उनको प्रणाम किया और जैसे जैसे प्रणाम किया वैसे वैसे ही उनके सातों गर्भ सात कन्याएं वे सब श्राव हो गया गर्भ गर्भश्राव हो गया जब श्री विश्वरूप धारे और उसमें प्रणाम किया तो गर्भ विराजमान रहा तो जान गए कि श्री बलदेव के अंश वहां पर विराजमान है श्री बलदेव ही श्री विश्वरूप के रूप में विराजमान है श्री अद्विताचार्य ने कभी श्री कृष्ण को समर्पण किया एक कमल का पुष्प पुष्प अर्घ्य में जो समर्पित कर रहे हैं तो गंगा की उल्टी धारा में बह कर के वो ही पुष्प जाना चाहिए आगे परन्तु उल्टा बह कर के आया है और उल्टा वो पुष्प श्री शची मां जब गंगाजी में स्नान करने के लिए नवद्वीप में आई उनसे आकर के वो पुष्प उनके पास में टकरा है उनके श्रीअंग से टकरा टकरा गया है तो जान गए कि कोई न कोई अद्भुत बात है और शची माँ को जिसमें प्रणाम कर रहे हैं अद्वैताचार्य आए उस पुष्प के पीछे पीछे और शची माँ को प्रणाम किया तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि और और शची माँ उस समय घबरा रही हैं कि कहीं हाय ये जो गर्भ है ये गर्भ समाप्त नहीं हो जाए ये कहीं इसका श्राप क्योंकि ये बुढ़ा जब भी प्रणाम करता है तब गड़बड़ हो जाती है तो घबरा रही हैं कि कहीं ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं परंतु तो श्री महाप्रभु उस समय विराजमान हुए गर्भ में रहे और श्रीमंत महाप्रभु का जिस समय आविर्भाव हुआ गौर पूर्णिमा के दिन फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन श्री महाप्रभु दुग्ध पान नहीं करें हल्ला मच गया और बड़े बूढ़े हैं अद्वैताचार्य उनके पास में सब दौड़े हुए गए कि बालक दूध नहीं पी रहा है क्या किया जाए अद्वैताचार्य आए और सबसे कहा सब बाहर जाओ और बालक को लेकर के एकांत में नीम के नीम के पेड़ के नीचे आए और कहा महाराज जब जन्म लिया है तो आप दूध क्यों नहीं पी रहे हो जब पृथ्वी पे आए हो नाकट लीला में विराजमान हुए हो तो दुग्धपान भी करो श्रीमद महाप्रभु बोले बोले कैसे दूध पियूं तुमने शशि मां को गोपाल मंत्र तो दे दिया ये कौन सी रीति है और तुमने महामंत्र का उनको उपदेश नहीं दिया है महामंत्र की दीक्षा नहीं दी है प्रेम को प्रदान करने वाली वस्तु मुख्य रूप से तो महामंत्र है जो प्रेम दान करते हैं जो दशाक्षर मंत्र है वो तो ठाकुर के साथ में संबंध जोड़ते हैं परंतु तो प्रेम दान करने वाली वस्तु तो और मैं प्रेमावतार हूं तो तुमने महामंत्र दिया नहीं है इसे कैसे पान करूं श्री अद्वित प्रकाश में वर्णन कर रहे हैं श्री अद्वित आचार्य ने सबको अलग हटाया और श्री शशि माँ को जब हरे कृष्ण मंत्र प्रदान किया महामंत्र प्रदान किया तब श्री महाप्रभु ने दुग्ध पान किया सब कह रहे हैं भैया बूढ़े बड़े हैं अद्वैताचार्य और ज्योतिष शास्त्र भी जाने और कर्मकांड भी जाने और धर्म शास्त्र भी जाने और वैद्य शास्त्र भी जाने सारे गुणों में निष्णात हैं और लोक व्यवहार भी सब जाने देखो इनके कहने से बालक को कोई झाड़ा इन्होंने दिया अब झाड़ फूंक का जो काम होता है वो तो सब नीम के पेड़ के नीचे ही होता है नीम की डाली से अब निमाई का जन्म भी नीम के पेड़ के ऊपर नीचे ही हुआ वो तो निमाई के लाए सबने नाम भी वही रख दिया इनका कि नीम जैसा कड़वा हो कहीं भूत प्रेत नहीं लगे इसलिए नाम भी उनका निमाई रख दिया तो श्री अद्वैताचार्य उस समय बराबर विराजमान श्री अद्वैताचार्य उन्होंने कहीं पाठशाला भी है भगवद गीता का उपदेश करें श्रीमद् भागवत का पाठ करें और उस समय श्री महाप्रभु के बड़े भाई वे इनकी पाठशाला में जाए एक दिन माने कहा कि जाओ बड़े भाई को बुला लाओ और ये बड़े भाई को बुलाने के लिए जब श्री महाप्रभु गए तब तो अद्वैताचार्य ने पहली बार श्री महाप्रभु का उस समय परम सुंदर स्वरूप का दर्शन किया नंग धड़ंगे यो चले गए और अपने बड़े भाई को बुलाने के लिए आए हैं और कह रहे हैं दादा चलो चलो माँ बुला रही हैं और सब जितने भी अद्वैताचार्य के पढ़कर के विराजमान थे वे सब अपूर्पूर्व आनंदित होकर के विराजमान हुए हैं और सबने शिव महाप्रभु के उस बालक स्वरूप का परम मनोहर सबके चित्ताकर्षक स्वरूप का दर्शन किया आपूर्व से आनंदित हुए हैं श्री महाप्रभु के बड़े भाई उनका जब संन्यास हुआ क्या नाम है नामगे हाँ विश्वरूप जी श्री तो विश्रुप जी उनका जब विरक्त होकर के चले उस समय बड़े दुखी हो रही थी और शची माँ भीतर ही भीतर मन ही मन में अद्वैताचार्य को कहीं दोष दे रही हैं कि ये बूढ़ा ऐसा है जिसने मेरे बेटे को वैराग्य का मार्ग दिखा दिया और घर छोड़ा दिया और मन मन में श्री अद्वैताचार्य के प्रति उनके हृदय में निरादर की भावना विराजमान है श्रीमन महाप्रभु ने अद्वैताचार्य के प्रति इस निरादर को दूर भी करवाया और माँ का जो अपराध था उस अपराध की निवृत्ति भी कराई जब महाप्रभु ने महाप्रकाश स्वरूप धारण किया उस समय सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं और सची माँ के ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं शची माँ व्याकुल हो रही है मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं हो रही है उस समय श्री महाप्रभु ने शची मां को डांटते हुए कहा कि तुमने अपराध किया है गुरु का और उस अपराध को कहीं अद्वैताचार्य का अपराध किया है उस अपराध को तुम क्षमा करो क्षमा कराओ तो तुम्हारे ऊपर कृपा होगी मेरी और श्री माँ ने जब अद्वैताचार्य को प्रणाम किया शची मां ने तो उनके अपराध का खंडन किया ये ऐसे अद्वैताचार्य को इतना आदर्शीमन महाप्रभु स्वयं प्रणाम करते हुए विराजमान हो ऐसी अपूर्व महिमा विराजमान श्री महाप्रभु अद्भुत अद्भुत लीला करें श्री महाप्रभु जिसमें संन्यास ग्रहण करने करके संन्यास नहीं श्री गया गए और गया जाकर के श्री आ, के, केशव ने माधु हाँ आ, गया प्रहारे हैं और गया प्रहार करके जब श्री ईश्वरपुर जी से आपने दशाक्षर मंत्र उपदेश देकर के और प्राप्त किया स्वयं जगत के गुरु हैं और जब जिसने प्राप्त किया उस समय अपूर्ण रूप से आनंदित हुए श्री महाप्रभु ने अपने साथ में जितने भी शिष्य थे निमाई पंडित उन्होंने सारे शिष्यों से कहा कि भैया तुम जाओ और मैं वृंदावन जाऊँगा पान तो आकाशवाणी हुई है कि अभी वृंदावन जाने का समय नहीं है अभी तुम वापस नवद्वीप जाओ और श्रीमंद महाप्रभु जब नवद्वीप आए तो नवद्वीप में महाप्रभु ने अपने स्वरूप का प्रकाशन किया और जब स्वरूप प्रकाशन करके विराजमान हुए उस समय श्री अद्वैत आचार्य के पास में भी आपने खबर करवाई भक्तों ने कहा कि श्री महाप्रभु आ गए हैं और आप भी नवद्वीप में आकर के संकीर्तन में सम्मिलित हुई है परंतु तो श्री अद्विताचार्य नहीं आए और अद्विताचार्य मन में विचार कर रहे हैं कि इनकी परीक्षा करनी चाहिए और आप श्री नंदन आचार्य उनके यहाँ पर छुप करके ऐसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वो छुप करके रह गए ऐसे ये भी छुप करके वहाँ पर बैठ गए हैं श्री सीता महारानी जो है उनको भेजा सीता श्री चार्य जो है उनकी पत्नी श्री सीता देवी हैं तो सीता देवी जो है उनको भेजा सामग्री भी भिजवा दी है महाप्रभु के पास में परंतु तो महाप्रभु स्वयं उस समय कह रहे हैं और श्री अद्विताचार्य को आपने पहचान दिया कि ये अद्वित आचार्य है और अद्विताचार्य के पास में जाकर के अद्विताचार्य को बुला करके लाई महाप्रभु ने पहचान दिया श्री कुबेर आचार्य उनके पुत्र हैं अद्विताचार्य आ, बड़े दिव्य स्वरूप है और जिस समय महाप्रभु के साथ में संकीर्तन में नृत्य करें उस समय अद्वैताचार्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है उनकी भौवें खूब घनी हैं मोटी मोटी भौएं हैं घनी और भौवों को नचा नचा करके नृत्य करें तो भौवों को नचाना ये अद्वैताचार्य की कहीं अपूर्व विशेषता है शिवन महाप्रभु अद्वैताचार्य को अत्यंत आदर प्रदान करें एक दिन महाप्रभु के अद्वैताचार्य के मन में बड़े दिन बड़ी इच्छा बोले श्री महाप्रभु मुझे दंड प्रदान करें दंड प्राप्त करने की बड़ी इच्छा सुगीता का उपदेश करते समय गीता का पाठ करते समय योग वासिष्ठ इनका पाठ करते समय अद्वैताचार्य ने महाप्रभु के सामने कहा अजी भक्ति भक्ति से कुछ नहीं होता है ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और लगे ज्ञान की महिमा का गायन करने के लिए महाप्रभु कह रहे नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है तुम चुप रहो और जो ज्ञान की महिमा को गायन करें श्रीमंत महाप्रभु को आई गुस्सा उस समय आचार्य को लेकर नीचे धरती में दे मारा और छाती पे बैठ गए और दे और दय मुक्का अद्विताचार्य के ऊपर खूब मुक्केबाजी हो रही है, तो जो रहे है और जो मुक्का मारे हैं और कह रहे हैं कि अरे नाढ़ा बोल भक्ति बड़ी है कि नहीं जब तक भक्ति की महिमा का गायन नहीं करेगा तब तक, तक छोड़ूंगा नहीं और वे कह रहे हैं अरे मुझे मार डाला को मार दिया बूढ़े को मार दिया ऐसे रहे हैं और महाप्रभु ने इस प्रकार भक्ति की महिमा उसको श्रवण करने के लिए महाप्रभु के दंड को प्राप्त करने के लिए श्री अद्विताचार्य ये नाटक कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं प्रभु ये आपकी कृपा नहीं मिल रही थी ये दंड नहीं मिला था आप आदर ही आदर कर रहे थे जब तो कोई थे, तो तक कोई दंड नहीं दे तब तक आनंद नहीं आए इसलिए मैंने ये नाटक किया क्षमा करेंगे भक्ति की महिमा को कौन प्राप्त कर सकता है इस प्रकार अपूर्व से श्री महाप्रभु के परम कृपा पात्र होकर के बिराईमान हुए श्री महाप्रभु के संन्यास देने के बाद में श्री शचिमा श्री विष्णुप्रिया जी और श्री अद्वैताचार्य ये पूरे नवद्वीप में भक्ति आंदोलन इसको निरंतर निरंतर चलाते हुए आगे विराजमान हुए नाम में इतनी भारी निष्ठा कि श्री पिता के श्राद्ध के समय जब अद्वैताचार्य के पिता का श्राद्ध था और उस समय श्री हरदास ठाकुर इनके यहाँ पर पधारे और चट के सामने जो भोजन की सामग्री थी तो उस चट पात्र को चट के पात्र को श्राद्ध के पात्र को श्री अद्वैत आचार्य जी ने कृपा करके अत्यंत स्नेह में श्री स्वरूप को पहचानते हैं श्री हरदास ठाकुर के साक्षात ब्रह्मा स्वरूप होकर के विराजमान तो उस भोजन का जो पात्र है श्राद्ध का पात्र उस श्राद्ध के पात्र को इतने बड़े कर्मकांड होने पर भी और श्राद्ध के पात्र को श्री हरदास ठाकुर को कृपा करके प्रदान कर दिया मैंने उस समय आदर पूर्वक स्नान आदि उनको प्रदान कर दिया सारे ऋस्विक जो भी निमंत्रण में आए हुए थे वे सब बोले बोले अरे ये इनकी तो बुद्धि खराब हो गई है और इन्होंने श्राद्ध का पात्र किसको दे दिया ब्राह्मणों को नहीं दिया और ये पहले श्री हरदास को दे रहे हैं ये कैसे दे रहे हैं सारे ब्राह्मण उस समय हम भोजन नहीं करेंगे ये कहकर के बहिष्कार करके चले गए परंतु श्री हरदास ठाकुर कह रहे हैं कि एक वैष्णव का पूजन हो जाए तो एक वैष्णव के पूजन के द्वारा जैसी तृप्ति होती है एक वैष्णव के अनुग्रह के द्वारा वैसी तृप्ति सौ ब्राह्मण भी नहीं कर सकते हैं अब बेचारे ब्राह्मण लौट तो गए पंत ठाकुर ने महिमा की कि घर में पर भी भोजन नहीं खाने को नहीं बोले चलो रसोई बना लेंगे सो आंच पेट आए परंतु आंच जले नहीं कहीं अग्नि नहीं मिली पूरे गांव में अंत में लौट करके ब्राह्मणों को दोबारा श्री अद्वैताचार्य के यहाँ आना पड़ा और बोले जो कुछ भी हो लाओ दे दो हमको बड़ी जोर की भूख लग रही है अब तो रहा नहीं जाता है ऐसे सब को अपूर्व महिमा उनका स्थापन करते हुए नाम की जो महिमा उसका स्थापन करते हुए श्री अद्वैताचार्य बिराइमान हों श्री अद्वैताचार्य ही महाप्रभु का आवाहन करने वाले और अद्वैताचार्य भी विसर्जन करने वाले महाप्रभु की लीला की समाप्ति पर श्री अद्विताचार्य ने ही कोई तर्जा लिखकर के कोई पहेली लिखकर के भेजा महाप्रभु के पास में कोई पत्र का भेजी कि बाउल बाउल से कह रहा है पागल पागल से कह रहा है कि अब चावल नहीं बिक रहे हैं चावल नहीं बिक रहे हैं चावल के गोदाम के गोदाम भरे हुए हैं कोई चावल खरीदने वाला नहीं है इसलिए अब अपनी दुकान को बंद करो ये कहने का तात्पर्य अर्थात सारा जगत भक्ति से परिपूर्ण हो गया है अब आप अपने स्वरूप को अंतर्धान कर तो ये कहीं तर्जा लिख करके संकेत में श्री अद्वैताचार्य ने श्रीमन महाप्रभु के पास में भी भेजा भी महाप्रभु के श्री अद्वैत प्रकाश में अनेक अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिनमें कि श्री अद्वैताचार्य के पांडित्य का और अनेक अनेक शास्त्रार्थों का उसमें वर्णन है कि अनेक विद्वानों के साथ में उन्होंने शास्त्रार्थ किए और शास्त्रार्थ करके भक्ति की महिमा को स्थापित किया श्री अद्वैत सप्तमी श्री अद्वैताचार्य ने आज माने प्राकट्य हुए श्रीमन महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में फिर सब उस समय प्रायः सारा प्रकट जो था वो अंतर्धान होने के डेढ़ दो वर्ष के भीतर सब अंतर्धान श्री शचिमा, माँ श्री विष्णुप्रिया मा श्री अद्वैताचार्य श्री नित्यानंद प्रभु प्राय जितना भी वर्कर है श्री गदाधर पंडित ये सब लोग श्री महाप्रभु के अंतर्धान होने के आसपास लगभग दो वर्ष के भीतर सब अंतर्धान हो गए रूप सनातन जरूर विराजमान रहे बाद में श्री जीव गोस्वामी जी वे पर्याप्त समय तक लगभग पचासी वर्ष जीव गोस्वामी जी विराजमान रहे श्रीमंत महाप्रभु विक्रम संबत पंद्रह सौ नवासी एटी उनमें अंतर्धान हुए बयालीस से लेकर के और नवासी तक 48 वर्ष तक श्रीमंत महाप्रभु वे पृथ्वी मंडल पर साक्षात अपनी लीला को प्रकाश प्रकार अवतार काल में प्रकाशित करते हुए विराजमान हुए श्री अद्वैताचार्य तो उनसे बहुत पहले हैं अद्वैताचार्य के पांच पुत्र थे इनमें सबसे श्रेष्ठ जो पुत्र हैं वे श्री अच्युत हैं <laughs> और अच्युत मत सर्व सर्वमते सार <laughs> कुछ ऐसा करके निरूपण किया कि अच्युत का जो मत है वो ही सारे मतों में सर्वश्रेष्ठ करके निरूपण होगा और उन्होंने श्री अच्युत जो हैं उन्होंने अनेक अनेक बार श्रीमंद महाप्रभु के भगवत स्वरूप का स्थापन किया जब बाल स्वभाव में कोई पूछ रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन हैं और किसी ने कहा कि उनके गुरु श्री ईश्वरपुरी जी हैं बोलभ ऐसा हो ही नहीं सकता है जो जगत के गुरु हैं उनका गुरु कौन हो सकता है ऐसा कह कर के कई कई बार माने शास्त्र करते हुए भी श्री अच्छुतांद जी कृपा करके विराजमान हुए और वे पूर्ण भक्त होकर के विराजमान हुए हैं तो उनका जो वे परम परम प्रिय होकर के विराजमान हुए बोलो श्री अद्वैताचार्य की जय श्री माधव महोत्सव उसके अंतर्गत श्रीमद वृंदावन की जो अपूर्व महिमा उस वृंदावन की अपूर्व महिमा का श्री सब सखीग दर्शन कर रही हैं और वृंदावन की शोभा का उस समय इन्होंने अपूर्व से वर्णन किया श्रीमद वृंदावन श्रीप्रिया जी पुष्प चयन करने के लिए श्रीमद वृंदावन में पधारी हैं और वृंदावन की अपूर्व शोभा का चौदह श्लोकों में चौदह श्लोकों के कुलक के द्वारा उनका पूर्व प्रसंग में वर्णन कराई है अब सत्र श्लोक में प्रारंभ कर रहे हैं वृंदाटवीएम मधुसीकरणम यही है ना तो वृंदाटवीय मधुसीकरणम पूरेण राधाम अभिषिंच अभिषेक लक्ष्मी ता मनोधिनोति एक सखी उस समय श्री वृंदावन की शोभा का वर्णन करती हुई कह रही हैं कि अरे सखी वृंदाटवीय ये वृंदाटवी मधु सीकर पूरेणों इससे सुंदर शहद की जो सी कर है वो सीकर बह रही है वृंदाटवीय मधु सीकरामान मकरंद के सीकरों से मक, मकरंद की फुआरों से ये सादी वृंदावन युक्त हो रही है और राधाम अभिषिच्य माना मानो ये श्री राधिका का अपने मधुशीकरों के द्वारा अभिषेक करती हुई वृंदावन की ये लताएं अपूर्व से सुशोभित हो रही हैं ये भी शोभित हो रही है करता है वृंदाटवी तो ये यह श्री राधिका का अभिषेक करती हुई विराजमान हो रही है और मानो ये कह रही है कि उदेश्य मानम अभिषेक लक्ष्मी आगे जो अभिषेक श्री प्रिया जी का होगा प्रिया जी के अभिषेक का अभी से ये वर्णन करती हुई विराजमान उसके ही लक्षणों को प्रकट करती हुई ये विराजमान हो रही है उदेश्य मान अभिषेक लक्ष्मी अभिषेक लक्ष्मी को ही उदित करती हुई विराजमान हो रही है ताम सूच मनो मानो उस की ही सूचना देते हुए ये वृंदाटवी मेरे मन को धिनोती मान आनंदित कर रही है सुंदर पुष्प उनसे पुष्पों से मधु झर रहे हैं कहीं शहद भी मकरंद भी झरते हुए मकरंद उनकी सुगंध चारों ओर व्याप्त हो रही है तो बृंडाटबी हम ये भी मधु सीकरण मधु माने मकरंद के सीकर माने फुहारों से फुहारों के पूरेण अधिकता से राधाम अभिषिंच माना श्री राधिका को अभिषिक्त करती हुई विराजमान हो रही है मानो यह सूचना दे रही है कि उद्देश्य माना आगे जो होने वाला है भविष्य में होने वाला उस अभिषेक लक्ष्मी अभिषेक लक्ष्मी की के राधिका का अभिषेक होगा उसकी शोभा की ही ताम सूचेअती मानो सूचना देते हुए ये वृंदावन के पराग परागकण सूचना देते हुए विराजमान है और अरी मनोधिनोति मेरे मन को ये वृंदावन अपूर्ण से आनंदित कर रहे हैं धिनोति माने आनंदित मेरे मन को ये आनंदित कर रहे हैं कदाम कृष्ण पुनरीक्ष माणे राधाम असाधारण कंपितांगीम रत्नोद कुंभाई, नामो स्फाराशु नेत्री स्वतनु रुताली उस समय दूसरी सखी बोली बोले अरी सखी तेने अच्छी याद दिलाई राधिका के अभिषेक की मेरी भी मन में बड़े दिन से ये एक अभिलाषा है ये सखियां आपस में बात कर रही हैं अरे हिली अरी सखी ऐसा कहकर के आपस में बातचीत कर रही हैं कि अरी सखी कदान कृष्ण पुनरीक्ष माने कब वो अवसर होगा कि जब हम श्री राधिका के राज्याभिषेक का दर्शन करेंगे वो कृष्ण का राधिका का राज्याभिषेक कैसा होगा कि कृष्ण पुनरीक्ष माने श्री कृष्ण की उपस्थिति में कृष्ण भी जिसको देख रहे हैं ऐसे कदा कब वो अवसर होगा ये आ, साधक के पास में कि मौका ये दो ही साधन हैं विलाप करने के ठा को प्राप्त करने के लिए तो क्यों इनको धारण करती हुई सखी भी कह रही है कब वो अवसर होगा कि कृष्ण सामने होंगे कृष्ण के देखते हुए कृष्ण की राधिका है परम सुंदरी है राध माने संपत्ति की निधि है राधमाने साधना की निधि है राधमाने शोभा की निधि है राधमाने संपत्ति की निधि है राधसाध सिद्ध राध धातु जो है उसके अनेक अर्थ हैं शोभा संपत्ति साधन सिद्धि ये चार अर्थ तो प्रधान हैं तो जिनमें प्रेम की परम सिद्धि प्राप्त है जिनमें साधना की परम सिद्धि प्राप्त है जिनमें राधमाने वैभव या संपत्ति की परम परम सिद्धि प्राप्त है जो शोभा की अपूर्व सिद्धि को प्राप्त करके विराजमान शोभा की जिन में पराकाष्ठा प्राप्त है अभिलाषा की जिन में पराकाष्ठा प्राप्त है राधमाने अभिलाषा करना राधमाने शोभा राधमा ने संपत्ति राधमा ने साधना राधमाने सिद्धि तो वे जो राधिका हैं असाधारण कंपितांगीन अपूर्व रूप से असाधारण होकर के विराजमान हैं कब वो अवसर होगा कि जो असाधारण जिनके श्री अंग में अपूर्व रूप से सुदीप नामक सात्विक भाव उत्पन्न होगा श्री राधिका में जैसे सात्विक भाव उदय होते हैं सुदीप्त सात्विक भाव वो कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होते हैं कहीं सात्विक भाव वे धुमाईत हैं कहीं ज्वलित हैं और कहीं सुलिप्त हैं धुमाईत जैसे घास में आग लगा दे तो वो धीरे धीरे जलेगी ही धुआं देगी लौ नहीं आएगी परंतु तो कहीं है सुलिप्त कहीं है ज्वलित तो श्री राधिका में सुलिप्त भाव सात्विक भाव विराजमान तो असाधारण कंपितांग्नि कंपितांग जो श्री राधिका असाधारण कंपित अंग वाली होकर के विराजमान हैं, ऐसी श्री राधिका को कदानु कब में रत्नोदी स्नपयाम नामो राधिका का अभिषेक करने के लिए रत्न जटित जलों के द्वारा श्री राधिका का हम अभिषेक कराती हुई विराजमान होंगी कब वो अवसर होगा और राधिका का ही अभिषेक नहीं कराएंगे राधिका के अभिषेक के साथ साथ कब हम अपने भी शरीर का अभिषेक कराएंगे निज के शरीर का अभिषेक कैसे होगा बोले स्फाराश्र नेत्र ही सत्व तनु स् माने पर्याप्त मात्रा में जो अश्रु नेत्र है अश्रुयुक्त नेत्र उनकी धारा से अपने शरीर का भी स्नान कराते हुए हम विराजमान होंगे तो श्री राधिका का तो अभिषेक कराने के लिए जो भी तीर्थों के जल हैं, उन तीर्थों के जल से श्री राधिका का अभिषेक कराएंगे और कब वो अवसर होगा कि आंसुओं के जल से आनंद के आंसुओं के जल से हम अपना भी शरीर का अभिषेक कराती हुई विराजमान होंगे तो दोनों का अभिषेक होगा राधिका का भी और अपने आप का भी पुनः सुन लें कदान कृष्ण पुनर्वीक्ष श्री कृष्ण सामने विराजमान हैं और ईक्षमान कृष्ण के देखते देखते राधां असाधारण कंपितांगिन जो श्री राधिका असाधारण रूप से जिन राधिका के श्रीअंग में कंप उत्पन्न हो रहा है ऐसी श्री राधिका को रत्नोद कुंभई रत्न के जल से रत्न जलों से हम रत्न जटित कुंभ माने जल के घड़ों से स्नाप्याम नामो श्री राधे का, का अभिषेक कराती हुई हम विराजमान होंगे और स्पाराश्व स्फार माने पर्याप्त मात्रा में जो अश्व नेत्री हैं नेत्रों से गिरने वाले जो आंसू हैं उन आंसुओं के द्वारा स्वतनु तनूरु, रुताली बोले अपने शरीर जो है उन शरीर को भी हम पर्याप्त मात्रा से कब अभिषेक करती हुई तनु तनुत आली उत्मानी भी तनु उत्म भी अपने शरीर को भी हम अरी आली अरी सखी कब स्नान कराती हुई विराजमान होंगी तो तनु तनुत आली आली ये संबोधन है हे सखी उतमे अपने शरीर को भी कब हम स्नान कराती हुई विराजमान होंगी अपने शरीर का स्नान कैसे होगा बोले अपने शरीर का स्नान होगा आनंद आश्रुओं से तो आनंद अशु से अपना स्नान कराते हुए कब हम विराजमान होंगे स्फारा सुनि स्वतनु कृष्ण का और अपना राधिका का हमारा दोनों का अभिषेक होगा स्वभावोक्ति अलंकार है अपने मित्रों से अपने शरीर का राधा निदेशन निवार कब वो अवसर होगा ये सखी बस अभिलाषा कर रही हैं उत्कंठा धारण करने के लिए कदा किम कदा ये दो ही शब्द हैं कदा वही अभिलाषा उत्कलिका हृदय में उत्कंठा धारण करके उत्कल का वल्लरी वो अपूर्व से खिल रही है और अभिलाषा कर रही है जितनी भी सखीगण जैसी सेवा की अभिलाषा करती हैं उसी अभिलाषा में इनकी हृदय की लता सर्वदा सर्वदा खिलती हुई बिराजमान रूप गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है उत्कलिका वल्लरी उस उत्कल का वल्लरी में मंजरी रूप में जो अभिलाषा है उस अभिलाषा को ही प्रकट किया गया है हृदय में सखियों के मंजरियों के जो कल्पना होती है अभिलाषा होती है उस अभिलाषा को ही कहीं प्रकट किया है तो हृदय है एक लता और उसमें उत्कल का माने जैसे नई कली आई हैं और वो कली खिल रही है तो विभिन्न सेवा की कामना उनको धारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं कदान वृंदावन पुष्पवंदम वृंदम सहेल लीलायमाद नानम कह रही है अरी सखी वो अवसर कब होगा कि श्री श्याम सुंदर आप वृंदावन के पुष्पों को चुराने के लिए आ रहे हैं और वृंदावन के पुष्पों को जब चुरा रहे हैं तो श्री किशोर जी कह रही हैं बोले अरे बड़ी खड़ खर, कहीं खड़खर हो रही है वृंदावन में देखना कोई हमारे पुष्प को चुरा तो नहीं रहा है कोई ऐसा मालूम पड़ता है कि वृंदावन बाटका में कोई चोर आ गया है जरा उसको रोको तो सही और उस समय श्री प्रिया जी के आदेश को लेकर के कब मैं जाऊंगी और श्री श्याम सुंदर से भी भिड़ जाऊंगी उनसे कहूंगा श्याम सुंदर यहां पर कैसे हमारे पुष्प को चुराने के लिए आ रहे हो जल्दी से भागो भागो और श्री श्याम सुंदर मुझे देख करके फूल चुराते चुराते डर करके भागेंगे उस लीला का कब दर्शन करूंगी बल्हारी तो कदान वृंदावन पुष्प वृंदम वृंदावन के जो पुष्प वृंद हैं उन पुष्प वृंद को पुष्प पुष्प समूह को सहेल लीलायतम आददानम उसकी अवहेलना पूर्वक श्री श्याम सुंदर जब आददानम उन पुष्पों को लेने के लिए का प्रयत्न कर रहे हैं कोई कहेगा कोई छोटी सखी को भेजेंगे सखी कह रहे है, अरे कौन है कौन पुष्प चुरा रहा है कौन पुष्प चुरा रहा है श्याम सुंदर अरे चुप रहे है। हम हैं और कौन चुरा रहा है भाई तुम क्यों चुरा रहे हो हमारा वृंदावन हम पुष्प चुराए कुछ भी करें हम अपने वृंदावन में आए हैं पुष्प को लेने के लिए जब छोटी सखी का काम नहीं चलेगा उस मंजरी का काम नहीं चलेगा तब वो, वो बड़ी मंजरी से कहेगी और बड़ी मंजरी उस समय जाएंगी बड़ी सखी जाएंगी और वे श्याम सुंदर को जब डांटेंगी तो श्याम सुंदर बस पल्ला झाल करके भागते हुए दिखेंगे रस्ता छोड़ मैदान छोड़ करके भागते हुए दिखेंगे तो सहेलम पहले तो हेला पूर्वक अवहेलना पूर्वक ठ दिखाते हुए ये हमारी जगह है हमारे पुष्प है ऐसा कहते हुए पुष्पों को लेंगे तो सहेल लीलायतम लीलापूर्वक हिल अवहेलना पूर्वक निरादर पूर्वक पुष्पों को ग्रहण करने का श्री श्याम सुंदर प्रयत्न करेंगे और उस समय जब कोई बड़ी सखी आएगी उस समय स्मेरान श्री श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं ऐसे स्मेर मुस्कान मुस्कान से युक्त जिनका मुख है ऐसे ब्रज के परम नागर, चतुर श्री रस में जो परम चतुर हो उसका नाम है नागर तो ब्रिज नागर उन श्री श्याम को राधा निवेश निवार हम श्री राधिका के आदेश को प्राप्त करके श्याम को निवारित करेंगे माने श्री किशोर जी कहेंगे कि अरे ये गोप नहीं मांग रहे हैं जाओ इनको रोको और उससे समय प्रिया जी के आदेश को ग्रहण करके फूल छड़ी लेकर के हम आएंगे और फूल छड़ियों की ऐसी वर्षा करेंगे लठामार हो रही ऐसी करेंगे कि हमारी फूल छड़ियों की उस मार को खा करके श्री श्याम सुंदर आप भागते हुए दिखेंगे तो राधा निर्देश नो श्री राधिका के आदेश को प्राप्त करके निवार श्री श्याम सुंदर को भी हम निवारत करती हुई विराजमान होंगी सखियों के भाग्य का मंजरियों के भाग्य की महिमा का क्या निरूपण किया जाए जिसकी महिमा का श्री राधा सुधानी में वर्णन कर रहे हैं यश कदाप जहां पर अपूर्व से यी शुभ खल काकवाणी पूर्ण पुरुष शिखंड मऊले तस् कदा रसनिधे वृषभान जाया तत्कुंज केवनांगण मार्जनी शु बहुश खल काकवाणी श्री श्याम सुंदर भी किंकरियों के सामने काक पूर्ण बचन कहेंगे बोले अरे अब अर ये फूल छड़ी मकमार मकमार हाथ जोड़ते हैं हाथ जोड़ते हैं अब तेरे पैरों पे, में पड़ते हैं और हम कहेंगे हमारी किशोर जी को प्रणाम करो तब छोड़ेंगे और श्री श्याम सुंदर को किशोर जी को प्रणाम करवा करके तब छोड़ती हैं तो ये रस की रीति अद्भुत होकर के विराजमान जब तक तुम शाम किशोर जी को प्रणाम नहीं करोगे तब तक अब तुमको छोड़ने वाली नहीं है बांध करके रख तो यद किंकरियों की पृथ्वी खलु खलुकाकवाणी श्री श्याम सुंदर काको हाहा बचन कहते हुए कह रहे हैं कि हमको छोड़ दे छोड़ दे ऐसी जो किंकरी गण हैं, उनकी भी अपूर्व और बहुशक बहुत खलुकाकवाणी कौन बोले पूर्ण परस पुरुष जो पूर्ण परम पुरुष हैं, वे भी काकवाणी का प्रयोग करते हैं तो ऐसी जिनकी अपूर्विमा तो कदान वृंदावन पुष्प जब श्री श्यामचंदर वृंदावन के पुष्पविंदु को सहेलमान पूर्वक ये हमारा है वृंदावन के ऊपर अपना राज्य सिंहासन अपना अधिकार दिखाते हुए लीलायत माद लीला, तो लीला पूर्वक वृंदावन के पुष्पों को लेना चाहेंगे उस समय स्मेरा हम रोकने के लिए आएंगे और हमारे साथ में कहीं वार्तालाप करते हुए मुस्कुराते हुए वे जिद्दी श्याम सुंदर ब्रज नागरें ब्रज के नागरें परम चतुर रसलीला में जो रस का विस्तार करने में चतुर हो उसका नाम है नागर तो जो परम चतुर होकर के विराजमान है श्याम सुंदर वे मंद मंद मुस्काते हुए जब खड़े रहेंगे तो उन श्याम को राधा निदेशन निवार हम कब श्री राधे का के आदेश से निवारित करते हुए विराजमान होंगी अर्थात अपनी पुष्प छड़ी उनका प्रहार करके श्याम सुंदर और उनके सारे सखाओं को कब भगा देंगे और वे जो युद्ध है होरी का युद्ध होरी के युद्ध में पराजित होकर के सब भाग जाएंगे निवार्यम अन्य तीसरी सखी बोली सखियों की आपस में बातचीत है सब अपनी अपनी अभिलाषा कह रही हैं कि आल्या बकी जित बन भूमि पाल्या तो प्रशांत वाक्यूषा नृस्य पुष्पम हरती मुखराम अयत्नम पदमाम कदा स्मोद घटिया दंड्याम ऐसे ही आल्या बकीजित बन भूमि पाल्या हमारी सखी हमारी आली आली माने हमारी सखी श्री राधिका वो ही जब राजभिषेकता होकर के वृंदावन का शासन करने वाली होकर के वृंदावनेश्वरी होकर के विराजमान होंगी उनने श्री श्याम सुंदर को भी अपना जैसे रक्षक अपने जैसे वृंदावन की भूमि का संरक्षण संरक्षक बनाकर के उनको स्थापित किया है वहां का क्षेत्रपाल पाल बना करके रक्षक बनाकर के, बना के सेनापति बनाकर के श्री राधारानी की तरफ से सेनापति बनकर के श्री श्याम सुंदर जहां पर विराजमान हैं तो आल्या बकीजित बन भूमि पाल्या वे श्री हमारी सखी राधिका ही बकीजीत बकी माने पूतना पूतना उस पूछना को जीत लेने वाले अर्थात श्री श्याम सुंदर बकी माने श्री कृष्ण उन कृष्ण को कृष्ण का जो बन था उनकी बन की भी भूमि की पालक होकर के श्री किशोरी जी विराजमान हैं तो आर्या बकीजित बन भूमि पालिया बाकी माने ये कृष्ण का जो बन है उसकी भूमिपालनी इस भूमि की, की, ब्रन, की, की ब्रिज भूमि की ने वृंदावन की भूमि की ब्रिज भूमि नहीं ब्रजभ भूमि के शाम सुंदर मालिक और वृंदावन की भूमि के श्री राधानी वृंदावनेश्वरी होकर के श्री वृंदावनेश्वरी शब्द के द्वारा श्री राधारानी का बोध और ब्रजेश्वरी शब्द के द्वारा श्री यशोदा का प्राय बोध कहीं कहीं बहुत कम अवसरों पर वृजेश्वरी शब्द का राधारानी के लिए भी प्रयोग है यो तो ब्रिजेश्वरी मखेश्वरी क्रियवरी कहीं कहीं प्रयोग है परंतु तो मुख्य रूप से वृंदावनेश्वरी ये श्री राधारानी के लिए और ब्रजेश्वरी ये श्री यशोदा के लिए तो आल्या बकी जित बन भूमि पाल्या बकीजित मानी श्री श्याम सुंदर वे जिस बन के संरक्षक होकर के विराजमान हैं ऐसे वृंदावन की भूमि की स्वामिनी होकर के श्री राधे का विराजमान और उसके रक्षक होकर के सेनापति होकर के श्री राधानी के श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं ऐसी अपनी सखी के बकीजित बन भूमि पाल्या बकीजित श्याम सुंदर उनका जो बन उसकी भी पालक होकर के उसकी स्वामनी होकर के श्री राधा विराजमान हैं ऐसी श्री राधिका के प्राशांत तो वाक्य प्रशांत तो वाकयानी रोशांस्य ऐसे श्री राधिका के आदेश वाक्यों को श्री पद्मा जी नहीं मानेंगे ये पद्मा श्री चंद्रावली जी की सखी है वृंदावन में श्याम सुंदर की अनंत अनंत गोपी प्रिया उन सब प्रियाओं में दो प्रिया मुकुटमणि होकर के विराजमान हैं एक हैं श्री चंदावली जी और एक श्री राधे का चंदावली जी में प्यारे तू मैं तेरी हूं ये भाव विराजमान है श्री राधानी में प्यारे तू मेरा है ये मदियता भाव विराजमान चंदावली जी में त्वीयता भाव है श्याम सुंदर में श्री राधा रानी में मदियता भाव विराजमान है प्यारे तू मेरा है ये भाव विराजमान जैसे श्री राधा रानी की यूथ में अब यूथ की जो संरचना है उसमें एक सबसे पहले होती है प्रधाना प्रधाना कौन है यूथेश्वरी श्री राधे का फिर तीन प्रकार की सखी होती हैं एक होती है प्रखरा दूसरी समा तीसरी लघ्वी प्रखरा कौन है जैसे श्री राधा के युद्ध में श्री ललता यह प्रखरा है श्याम सुंदर के सामने अटक करके खड़ी हो जाएगा और श्याम सुंदर से कस कर के बात करें प्रखर शब्दों का प्रयोग करते हुए कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए श्याम सुंदर को रोकें वे हैं प्रखरा समा कौन है जो ढिलमिल बात करें कभी श्यामचंदर के पक्षी की कभी राधा रानी के पक्षी की विशाखा समा दोनों प्रिया लाल दोनों में समान ये विराजमान है प्रखरा समा और तीसरी हैं लघ्वी लघ्वी कौन है बोले जैसे श्री राधा रानी के युद्ध में श्री नांदी मुखी जी जैसे वृंदा ये लघ्वी होकर के विराजमान अपने आप को छोटा करके मानती हैं और स्वामी ने जो आदेश दिया कभी भी जवाब नहीं देंगे उनको टोकेंगी नहीं वे लघवी तो यूथ के अंतर्गत सबसे पहले मान यूश्वरी होगी यूथेश्वरी के अंतर्गत जो सखियां होंगी वे तीन प्रकार की हैं कहीं प्रखरा कहीं मध्या समा और कहीं लघवी प्रखरा या प्रधाना ये कठिन वचनों का भी प्रयोग करेंगे समा दोनों का पक्ष लेंगे कभी श्यामचंद्र का कभी प्रिया का दोनों का पक्ष लेंगे लघ्वी ये अपने आप को छोटी करके मानेंगी और बड़ों ने जो आदेश दिया उसका चुपचाप पालन करती हुई बिराइमान होंगे तो जैसे श्री राधिका के पक्ष में ललता इसी प्रकार चंद्रावन जी के पक्ष में भी प्रखरा है पदमा और मध्या है पद्मा और वृंद दूसरी जो सकी हैं समा समाज में हैं वो समा है पदमा और शैव्य शैब्या शैव्य जो हैं वो समा होकर के विराजमान वहां पर तो प्रखरा पद्मा और शैव्या इन दोनों का जोड़ा है जैसे ललता विशाखा का जोड़ा है ऐसे श्री चंगावली जी के युद्ध में पद्मा और शैब्या इन दोनों का अपूर्व जोड़ा होकर के विराजमान। बिराजा तो जी प्रखरा होने के कारण राधिका के आदेश बचन, कि यहां पर कोई बिना राधिका के आन के नहीं आएगा इस बन में ऐसा जो बचन है उन वचनों को भी न मान करके जब वृंदावन में श्री पद्मा पुष्प चुनने के लिए आएंगे उस समय श्री ललताजी विशेष रूप से पद्मा के साथ में मिलकर के पद्मा को रोक लेंगी और पुष्पम हरंती मुखराम अयत्नम उसमें मुखर होकर के जो बोलने वाली है ऐसी मुखर उन पद्मा को बड़बोलनी बड़बोली बर, बोलने वाली उन पद्मा को पदमा कदा स्म उदयाम दंड्यम मैं उनको दंडनीय बना करके कब उनको श्याम सुंदर के हाथ में सौंपूंगी कि श्याम सुंदर वो हमारी राधिका के बन के पुष्पों को इस पद्मा ने चुराया है और इसने छुपा करके वृंदावन के पुष्पों को रखा है आप इसके वस्त्रों में वृंदावन के पुष्प हैं उनको ढूंढ करके निकालो कब तो उदेम पदमा श्याम सुंदर के हाथ में सौंप करके कब पद्मा जो है उनके अंचल में छिपे हुए जो पुष्प हैं उन झोली में अंचल में छिपे हुए पुष्पों को वस्त्रों को हटवा करके श्याम सुंदर के द्वारा कब श्री वृंदा को पद्मा को हम पकड़वाएंगे यही ईर्ष्या है तो हम कब पद्मा जो है उनको दंड दंड दिलवाने के लिए श्याम सुंदर के हाथ में सौंपेंगे और श्याम सुंदर से उनकी तलाशी लिखवाई लिखवाएंगे ये कब वो अवसर होगा यहां पे स्वपक्ष प्रतिपक्ष इनके द्वारा निज प्रेम की उन्नति हो रही है मिथ्याद्वेशी विपक्ष इष्टानिष्ट कारक उज्ज्वल निर्मणी में श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि इष्ट की हानि करने वाला और अनिष्ट को करने वाला मिथ्या द्वेश करने वाला उसका नाम विपक्ष है सो आज या चंद्रावली जी का जो पक्ष है उस चंद्रावली जी के पक्ष को पद्मा को हम कब दंड दिलवाएंगे तो वो ही कह रहे हैं कि बकीजित बन भूमि पाल्या बाकी जितने श्री कृष्ण उनका जो बन था उस बन की भूमि की भी स्वामिनी होकर के पालिका होकर के जो श्री राधिका विराजमान हैं ऐसी राधिका के प्रशांत वाक्यानि प्रशांत माने आदेश के जो वचन हैं कि यह भूमि हमारी है इस आदेश के वचनों को रुषा निरस्यो जब पद्मा क्रोध पूर्वक निराश करके उन बचनों का भी अभेन्ना करके पुष्पम हरंतिम जब पुष्प हरण करने के लिए आएंगे और यदि कोई उनको रोकने के लिए जाएगा तो मुखरा हो करके वे उसके साथ में बचन भी बोलती हुई विराजमान होंगी पुष्पम हरन्तिम मुखराम ऐतनम पदमाम कदा स्म उद्याम दंड्याम कब वो अवसर होगा जबकि पुष्प हरण करने वाली पद्मा को श्याम के सामने अथवा मुखराम उस कभी मुखराजी को समर्पित करके मुखराई गांव से मुखराजी आ गई तो कभी पद्मा को मुखरा को समर्पित करके उनको उनकी चंचलता का हम उद्घाटन करवाएंगे और कभी श्री श्याम सुंदर जी हैं उनके हाथ में पद्मा का समर्पण करके घटियाम दंडयाम उनको दंडनी रूप में हम उनको दंड दिलवाएंगे अपराधों को उद्घाटित करके दंड दिलवाएंगे तो दंड दिलवाएंगी कभी श्याम सुंदर के द्वारा दंड दिलवाती हुई विराजमान होंगी श्री मुखरा ये राधारानी की नानी ये और श्री यशोदा की मुखरा धाय होकर के विराजमान है और श्री मुखराजी बरसानी के पास में मुखराई नाम करके जो गांव है वहां पे रहने ये तो सब सब गोपिक के आसपास ही गांव है बरसानी के आसपास ही सबके गांव है तो मुखराई गांव में श्री मुखरा जी, जी बिराजमान और श्री मुखराजी भीतर से तो श्री कृष्ण राधिका इनका मिलन देख करके बड़ी भीतर से तो बड़ी आनंदित ऊपर ऊपर ऊपर से से से से से से ऐसे करेंगे ये ये ये और और और झगड़ा भीतर भीतर भीतर आनंद मुखरा मुखरा की सही है से तो बड़ बोल परमानंद श्री मुखरा कहीं ना कहीं किसी न, किसी न किसी प्रकार से उनका जो कार्य है वो ऐसा होता है जिससे युगल का मिलन हो तो एक तरह से दौत्य करती हुई मुखरा विराजमान है मिलन में सहायका हो करके मुखरा विराजमान है परंतु ऊपर से फौ फाँ फाँव करती हुई कठोर कठोर बचत कह रही हैं और ये हंसी करती हैं और श्री श्याम सुंदर भी इनके सामने बिल्कुल बड़ी हंसी करते हैं खूब हंसी करते हुए विराजमान होते हैं और इनकी बूढ़ेपन की जो बूढ़े बड़े बूढ़े उनकी तो सभी हंसी कर ले तो श्री श्याम सुंदर बूढ़ी मुखरा की भी खूब हंसी कर ले बोले अरे तो कैसे दीख है नी श्याम चंदर मुखराजी के सामने श्री राधा रानी का स्पर्श करते हुए विराजमान और कह रही है बोले हाय हाय गजब गजब कल नंद के ढोटा के कंधा के ऊपर जो दुपट्टा हो वो आज मेरी राधिका के ऊपर कैसे आएगा बोले अरे तो दीख ना रो ये प्रातकाल की धूप पड़ रही है ना बाकी कारण ये वस्त्र जो है वो केसरिया दिख रहे हो ऐसे हंसी कर दे कोई न कोई बहाने बना करके उनके साथ में प्रयास करती हुई भी विराजमान हो और मुखुरा के सामने ही आप अनेक अनेक अद्भुत अद्भुत जो लीलाएं श्री प्रिया जी के स्पर्श इत्यादि की लीला उनको भी करें और को बहाना बना कर तड़का दे ये मुखरा सर्वदा सर्वदा अनुकूल होकर के विराजमान ऊपर से विरोध पंथ भीतर से परम आनंद तो वही पुष्पम हरती पदमा जब पद्मा पुष्प को हरण करती हुई आएंगे उस समय मुखराम एयतनाथ मुखरा भी कहीं आ जाए तो मुखरा के हाथ में पद्मा की फजीति कराने के लिए पद्मा को मुखरा को कभी सौंप करके उसकी हम प्रयास करते हुए विराजमान होंगे कभी श्री श्याम सुंदर उनके सामने मुखरा को समर्पित करके और ये कह करके कि देखो इसने पुष्प चौरा करके रखे हैं श्याम सुंदर इसकी तलाशी लो ऐसे तलाशी लेते हुए उद्घाट आम उनके अंचल उनके वस्त्र उनकी झोली इनकी तलाशी लेती हुई हम कब विराजमान होंगे और उनको उद्घाटित करती हुई दंड आमो कभी मुखरा के द्वारा दंड दिलवाना और कभी श्यामंदर के द्वारा दंड लाते हुए विराजमान और जब पद्मा को दंड मिले तो राधा रानी के पक्षी की जितनी भी सखी रहे उनको बड़ा आनंद आए कि बोले हाँ ये दंड मिलना ही चाहिए ये पद्मा इसी लायक है तो जानबूझकर के द्वेष करके एक दूसरे से ये ऐसे ही श्री पदमा जी की भी स्थिति है बेबी चंद्रावनी जी के पक्षी की जो गोपिकागण का वे श्री राधिका के मिलन में बाधा डालेंगी और चंदावरी से जब शाम का मिलन हो रहा है उस समय राधा रानी के पक्ष की जो सखी हैं वे कहीं बाधा डाल नहीं हैं और अपने पक्ष की उत्कृष्टता स्थापित करते हुए विराजमान हो मुखरा जानबूझकर कि नहीं श्री पदमा जान बुझ श्री किशोरी जी की सखियों के सामने अपनी सखी चंद्रावली की महिमा का गायन करें अब जब चंद्रावली की महिमा का गायन करें तो ये कोई पीछे थोड़ी कभी रास्ता में चलते चलते पुष्प बीनते समय ललताजी पदमा जी से मिल जाए और ललताजी पूछें, बोले अरे वीर पद्मा बड़े दिन में दिखी सखी तू तो दिखे ही ना है। कभी तेरह मुखी ना दिखे कभी तो बात ही ना हो ऐसी कहाना है उसमें श्री पदमा जी मन विचार करें बढ़िया मौका है बोले अरे सखी का बताएं समय ही नहीं मिले इतनी व्यस्त रहे कि जरा भी समय नहीं मिले बोल क्यों बोले अपनी सखी श्री राधिका को श्याम सुंदर के पास में अभिसार कराने में इतना समय बीत जाता है कि उनको श्रृंगार कराने में कि इधर आने की फुर्सत ही नहीं मिलती है आप जैसे तैसे काम पूरा करके फिर थोड़ा सा पुष्प बीनने के लिए कुछ काम करने के लिए यहां आई ललताजी मन में विचार करें हा देखो ये पद्मा भीतर से कैसी चतुर है और अपनी मेहमा को दिखा रही है तो उनने चलाई बंदूक और ये चलाते तोप बोले अरी सखी तेने बिल्कुल सांची कही फुर्सत तो हमको भी नेक भी मिले बोल सखी तो का काम रहे बोले अरी सखी तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो जो अपने सखी उनका संपूर्ण श्रृंगार करते हुए तुम अपने समय को व्यतीत करती हो हमारे ऐसे भाग्य कहां हैं कि हम संपूर्ण श्रृंगार करें हम तो श्री राधिका के चरण में जो अल्ता लगा है उस अल्ता लगाने के काम से ही हमको फुर्सत नहीं मिलती है क्योंकि वो श्याम सुंदर चंचल श्रोमणी हमारी सखी राधिका के चरणों में अपने माथे को इतना घिसते हैं कि अल्ता बचता ही नहीं है बोलो ये तोप चला दी उन चलाई बंदूक और इन्हें चला दी तो वे हम तो पूरे अंग का श्रृंगार करने में व्यस्त हो जाएं राधिक अपनी सखी पदमा को चंडावली को संभालते संभालते सजाते सजाते हैरान हो जाए बोले तुम सारा सजा तो भी लेती हो तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो हम तो उनके चरणों के अल्ता को भी पूरा नहीं कर पाती हैं बोले अल्ता को क्या होता है बोल श्री श्याम सुंदर बार बार श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं देही पद पद्लम मुदारम देही पद पल्लम मुदारम सो चरणों में अलता टिकता ही नहीं है उसको ही लगाते लगाते ही हमारा सारा समय व्यतीत हो जाए ऐसे ये सब सखी आपस में झगड़ा करती हुई वो कहे मैं बड़ी हमारा पक्ष बड़ा वो कहे हमारा पक्ष बड़ा ऐसे पद्माजी के पक्ष में और श्री चंदावली जी के पक्ष श्री राधानी के पक्ष में चंद्रावली और राधानी इन दोनों के पक्षों में सखियों में परस्पर कहीं अपनी अपनी महिमा को स्थापित करने की बात निरंतर निरंतर चल रहे तो उसी को कह रहे हैं कि पुष्पम हरंती मुखराम अयतनाथ जब पद्मा पुष्प को हरण कर रही होगी उस समय किसी न किसी बहाने से कोई सखी को भेज करके मुखरा जी को बुला लेंगे और मुखरा को बुला करके पद्मा की फजीती मुखरा के द्वारा करेंगे मुखरा पदमा को डांटेंगी बोले अरे पदमा क्यों यहां पे आ जाए चल यहाँ से दूर हट वो कभी मुखराजी से डरवा में डटवा में और कभी श्री श्याम सुंदर को पकड़ करके श्याम सुंदर को श्री पदमा जी को समर्पित के हैं और कहे बोले इनका नंगा झाड़ा लो इनकी ही तलाशी लो इनने हमारे पुष्पों को चुराया हुआ है ऐसा कहते हुए उदघाटे आम श्री पदमा जी है उनका उद्घाटन कराते हुए श्री श्याम सुंदर से इनको दंड दिलवाएंगे पदमा कदा स्म उद्याम दंडा पदमा को कब दंड दिलवाती हुई हम विराजमान होंगी मा कृम उत्क इतो वयस्या प्राय महश्री उदगात असौ भूय मदीय बद बाम नेत्र था नृत्य इतने में ही एक तीसरी सखी बीच में ही बोल उड़ी बोल उठी और कह रही है कि अरे बैस्या अरे सखियों अरे बाम नेत्रा बाम नेत्रा का तात्पर्य है तिरछे नेत्र वाली अर्थात सना जिनके नेत्र सुंदर चंचल होकर के विराजमान हैं सहज मान से युक्त होकर के जिनके नेत्र विराजमान हैं ऐसी अरे बाम नेत्राओं बामनेता माने तिरछे नेत्र वाली अरे सखियो माकृध्व्यम इतनी उत्सुकता धारण करने की आवश्यकता नहीं है इतनी उत्सुक मत बनो उत्सुक मत बनो माँ कृव औठम इतो वयस्या अरे सखियो इतनी उत्कंठा धारण मत करो प्रायो महाश्री उद्गात असौ देखो सौ खाकर की कह रही हूं कि अब तुम्हारी महिमा को प्राप्त करने में तुमको देर नहीं है प्रायः महाश्र युद्ध तुमको बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने ही वाली है इसमें कोई संदेह नहीं है अतः अरी सखी तुम उत्कंठा धारण मत करो माकृव औम तुम उत्कंठा को औक उत्कंठा को धारण मत करो क्योंकि प्रायः महाश्री उद्घाट तुम्हारे हाथ में कोई महासंपत्ति ही आने वाली है बोल कैसे जाना महासंपत्ति आने वाली है बोले अरे सखी जाने आज सुबह से क्या हो रहा है मेरी बाई आख फड़क रही है इसलिए जरूर कोई न कोई महा सौभाग्य आने वाला है ये शुभ बाई भुजा बाई नेत्र ये फरक रहे हैं स्त्रियों के बाई भुजा बाई नेत्र ये मंगल सूचक होते हैं पुरुषों के दाहिनी भुजा दाहिनी नेत्र ये शकुन शास्त्र में मंगल में माने गए हैं तो अरिशी भूयो मदीयम बत नेथा कुतोन्यति बाम नेत्रम अरि तो बाम नेत्रा नेत्र अरे तिर से कटाक्षयुक्त वाली बाम कटाक्ष वाली अरे ही बामता युक्त नेत्र वाली सुंदर नेत्र वाली मानी सुंदर नेत्र वाली हे गोपीका गण बाम नेत्रम मेरा जो बाई है वह भूयो मदियम मधियम माने मेरी भूयम माने बार बार को तो अन्यथा कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं होता तो ये शकुन कैसे होता मेरी बाई बार, बार क्यों नृत्य करती हुई विराजमान हो रही है अतः घबराओ मत, कोई संपत्ति हमको प्राप्त होने ही वाली है तो माँ कठम्ठम अरी सखी उत्कंठा धारण करने की आवश्यकता नहीं है मने इत मने अब उत्कंठा धारण करने की आवश्यकता नहीं है सखियो प्रायो महर्षि उदगात ये समझो कि जो महालक्ष्मी है वो उदगात वो तो उत्पन्न हो गई जहां पर सुनिश्चय हो वहां पर भविष्य के लिए भूतकाल का प्रयोग होता है कार्य की अत्यंत सुनिश्चितता होने पर भविष्य के लिए भूतकाल का प्रयोग होता है क्यों जी कब जाओगे वो चला गया जाओगे भूतकाल का प्रयोग बोल कब जाओगे बोले अरे चला गया अब तो ये गया चल चल दिया चल चला गया तो गया का जो प्रयोग है वो कब आए कब कब आओगे बोले आ गया चिंता ही मत करो कब आओगे अभी तक आई नहीं अभी तक पहुंचे नहीं बस ये आ आ आ गया, <laughs> तो आ गया, आओ की आ गया तो आओ का का जो प्रयोग का जो प्रयोग प्रयोग है, है, है, ये भूतकाल होती अत्यंत कार्य की निकटता होती है वहां भविष्य के लिए भूतकाल का प्रयोग होता है तो वो ही कह रहे हैं प्रायो महर्षि उद्घात अस बोले अली सखी तुमको महालक्ष्मी की प्राप्ति अभी हो ही गई है ऐसा ही तुम मानो अर्थात इसमें संदेह ही नहीं है निकट भविष्य में जो प्रयोग है वो भूतकाल का हो रहा है भूयो मदियम बम बाम नेत्र क्यों मेरा नेत्र बायां नेत्र बार बार फड़क रहा है सखी जनह है संवदमान एवं मुदा दूरे मुदास्तंभ प्रपन्न सके रश्मिकुले तोवृज्तिया पुरो के स्म सखी जन एवं सखियों का समूह इस प्रकार आपस में एवं आपस में वार्तालाप करते हुए ही विराजमान था सखियों का समूह आपस में बातचीत करते हुए जब विराजमान था उस समय दूरे दूर ए मुदास्तंभ मन वो सखियों का समूह दूर आज स्तंभ दशा को प्राप्त होकर के विराजमान हो गया सकेवल रश्मि कुमेर कुलेन तस्या उस समय श्री सखियों के उस कुल को रश्म कुलेन तस्या श्री राधिका की अंग कांति ने सखी जनों को पुरोवृजिया परिकृष्यते स्म आगे सखीगण जा रही थी उन सखीगणों को परिकृष्यते स्म उन सखीगणों को राधिका का जो समूह है राधिका के अंग कांति उस अंग कांति ने उस समय बरबस श्री सखियों के समूह को अपनी ओर खींच लिया है तो सखी जन का ज समूह एवं संऐसे जिसमें कर रहा था, दूर बातचीत करते करते दूर तक सखियों का समूह बातचीत करते करते चल रहा है उस समय मुदास्तंभ मे प्रपन्न कभी बातचीत करते करते ये आनंद में स्तंभ दशा को प्राप्त हो जाती हैं, सकेवल हम रश्मि को लेने तस्या पर भी स्तंभ दशा को प्राप्त होते हुए भी ये श्री राधिका के साथ ही साथ चल रही हैं बोल चल कैसे नहीं जब स्तंभ को प्राप्त हो रही हैं बोले चल रही है राधिका की अंगकांति ही जैसे इनको अपने साथ में बांध करके इनको चला रही है जैसे इंजन चल रहा है तो डब्बे अपने आप चलते हैं रेलगाड़ी के ऐसे ही श्री राधिका की अंगकांति जहां जा रही है वहां ये सखीगण भी राधिका के पीछे पीछे ही चली जा रही हैं तो स केवल हम रश्मि को मिलकुल तस्या आज सखियों का ये समूह तस्या माने श्री राधिका की अंगकांति से ऐसा बधा हुआ है कि जैसे जैसे अंगकांति श्री राधिका आगे चलती हैं, ये सखी भी उनके साथ ही साथ श्री राधिका के साथ ही साथ पीछे खिंची हुई चली जा रही हैं। पुरो ब्रजंतिया श्री राधिका आगे आगे जा रही हैं, तो परिकृष्य ये सखियों का समूह उनके पीछे पीछे खिंचा हुआ चला जा रहा है श्री राधिका कैसी हैं स्वयं महाप्रेम विकार माना प्रिय तस्या, रसा नद्याल दशावशात अतीब तस् आत्मगोण विकृष्टा श्री राधिका की दशा भी यही है श्री जी के अभिसार का वर्णन कर रहे हैं श्री राधिका श्याम सुंदर के प्रति अभिसार कर रही हैं अभिसार माने प्यादे से मिलने के लिए जिस समय जा रही हैं उस समय श्यामचंदर विराजमान हैं आम्र कुंज में नांदी मुखी जी से पहले पता लगी गया है नांदी मुखी जी ने श्यामचंदर को जाकर के भी संकेत कर दिया है और श्री राधिका पुष्प चयन के बहाने उस समय आए और आकर के अब अभिसार करती हुई श्री राधिका विराजमान है उस लीला का वर्णन कर रहे हैं का स्वयं महाप्रेम विकार नद्या सदो ही माना जैसे कोई बाढ़ आए और बार के बीच में कोई नाव हो पड़ जाए तो नाव बाढ़ के साथ में बही हुई चली जाती है कोई तिनका आ जाए तो तिनका जैसे नाव बाढ़ के साथ में बहा हुआ चला जाता है ऐसे स्वयं महाप्रेम विकार नद्या श्री राधिका में महाप्रेम के जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं वे हैं कोई महानदी और उस महानदी के कारण संदो ही माना श्री राधिका आज बहाई हुई चली जा रही हैं, बिल्कुल नदी बह रही है और उसके साथ में ये बही हुई साथ के साथ में चली जा रही हैं संदो ही माना बिल्कुल तैरती हुई फ्लोटिंग ये श्री कृष्ण की ओर बहती बै हुई ये चली जा रही हैं प्रिय संधर श्याम सुंदर रूपी सिंधु के पास में तो जैसे नदी समुद्र की ओर दौड़ी हुई चली जाती है ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेम विकार रूपी नदी वो तो कृष्ण की ओर दौड़ रही है और श्री राधिका उस प्रेम विकार नदी में ही विराजमान कोई पत्ता है कोई डाली है श्री कृष्ण की ओर ही बही हुई चली जा रही है सुंदर रूपक का प्रयोग तो प्रिय सिंधवेत्र प्रिय रूपी सिंधवेपी सिंधु के पास में श्री राधे का स्वयं संदोही माना माने प्रवाहित होकर के चली जा रही हैं कहा बोले प्रेम विकार नद्या प्रेम विकार नदी के द्वारा ये ले जा रही हैं तस्या रस अराग दशा वशा अब यद्यपि वो जो प्रेम विकार नदी है वो प्रेम विकार नदी कैसी है कि रस अराल दशा दशा रस में जो दशा है अराल दशा उस अराल दशा को प्राप्त करके बराल कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी तो जो प्रेम की के विकार हैं वे प्रेम के विकार भी टेढ़े मेढ़े हैं अर्थात कभी जब उत्सुकता उत्पन्न होती है तो तेजी से चलने लगती हैं। जब लज्जा उत्पन्न होती है तो राधिका चलते चलते कहीं रुक जाती हैं या उनकी गति कहीं मंद हो जाती है इस प्रकार आल गति को प्राप्त करते हुए चल रही हैं, क्योंकि रस की रीति ऐसी है कि अहेव गति प्रेम न स्वभाव कुटला भवित जैसे साफ कभी सीधा चलता ही नहीं है ऐसे प्रेम का एक स्वभाव है कि वो सीधा सीधा कभी नहीं चलता है उसमें टेढ़ी गति होती है कभी मान हो जाता है और कभी व्याकुलता में उत्सुकता में ये सीधे चलने लगती हैं तो तस्या रस अराल दशा बशा वो प्रेम विकार जो नदी है वो नदी ऐसी है कि जो रस अराल दशा बशा रसकी अराल दशा उनसे युक्त होकर के विराजमान टेढ़ी मेढ़ी जो दशा है उससे प्राप्त होकर के विराजमान है सुंदर के निज गुणों के कारण अथवा नदी के अपने गुण के कारण वह खिंची हुई अपने आप चली जाएगी जैसे नदी का स्वभाव है कि वह समुद्र की ओर ही दौड़ती है पानी का स्वभाव है वह गड्ढे की ओर ही दौड़ता है ढाल की ओर ही दौड़ता है इसी प्रकार श्री राधे का भी स्वभाव है कि वे श्री दौड़ेंगे निरंतर निरंतर तो तस्वीर आत्मगुण ही विकष्टा श्री श्याम सुंदर के सर्वाकर्षक जो गुण हैं उसके कारण आकृष्ट होकर के समुद्र का इसी तरह से समुद्र का गुण ऐसा है कि वो नदी को अपनी ओर आकर्षित करेगा नदी का गुण भी ऐसा है कि वो समुद्र की ओर आकर्षित होगी तो समुद्र नदी को आकर्षित करेगा और नदी समुद्र की ओर आकर्षित होकर के बहती हुई चली जाएगी इसी प्रकार श्याम सुंदर के महान गुण वे श्री राधिका को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और श्री राधिका का सहज प्रेम श्याम सुंदर की ओर ही आकृष्ट होता हुआ चला जा रहा है so, उन श्री राधिका का राधिका की जो दशा है वो रस अराल दशा वशा। श्री राधिका रस में अराल दशा को प्राप्त करके विराजमान है टेढ़ी मेणी दशा को प्राप्त करके वक्र दशा को प्राप्त करके श्री राजे का विराजमान है और उस दशा के अत्यंत अत्यंत अतीब दशा अत्यंत वश को प्राप्त करके वे विराजमान हो गई हैं आत्मगुण विकृष्टा श्री कृष्ण के अपूर्व जो गुण हैं उनसे आकृष्ट होकर के वे चली जा रही हैं बड़ी सुंदर दशा है पुनः दर्शन कर रहे हैं पुनः महाप्रेम विकार नद्या महाप्रेम विकार नद्याधिका महाप्रेम नद्या महाप्रेम विकार रूपी नदी में ऐसी पड़ी हुई है कि जैसे कोई नदी में कोई तिनका कोई डाली बहु हुई चली जाए इसी प्रकार सदो य माना श्री राधे का माना बहती हुई प्रिय प्रियवेपी श्याम सुंदर रूपी सिंधु की ओर दौड़ी हुई चली जा रही हैं तस्या रसा अराल दशा दशा श्री राधिका आज अराल जो दशा है टेढ़ी दशा उस टेढ़ी दशा के प्रेम की वक्र दशा में ऐसी भशीभूत हो रही हैं कि लोक वेद की सारी मर्यादाओं को त्याग कहने का तात्पर्य है प्रेम के अराल जो दशा है तो उसमें ऐसी राधिका तस् माने उन श्री कृष्ण के आत्मगुणई विकृष्टा निज गुणों से आकर्षित होकर के श्याम सुंदर की ओर उस समय अभिसार करती हुई श्री प्रिया उस समय पधार रही है जैसे कभी श्वेता श्वेतावसार का स्वरूप कभी कृष्णा कृष्णावसार का स्वरूप कभी विभिन्न अन्य जो श्रृंगार वेश, उनको धारण करके विराजमान हो ऐसे ही यहाँ पे भी श्री राधिका उस समय आप पढ़ा रही हैं मध्यान्ह में अभी मिलन करके प्राप्त आई हैं, परंतु अपराह में श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे परंतु श्री राधिका उस समय आज श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए जो अपूर्व है उस कुंज की ओर पधारती हुई शाम जो तमाल आम्र कुंज है उस आम्र कुंज की ओर पधारती हुई आप विराजमान हो रही हैं ऐसे श्री प्रिया विराजमान आम्र कुंज में जब पहुंचेंगे उस समय सब सखी गण श्री प्रिया जी का लाल जी का इन दोनों का एक साथ विराजमान करके सब दर्शन करेंगे वो संध्या आरती के समय सब जैसे दर्शन करेंगे वो अपूर्व दर्शन करती हुई विराजमान होंगे बोलो श्री प्रिया लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय श्रीनताय गौर हरिभू जय जय श्राधे श्या